चासव अध्याय उन्नीस से उन्नीस की अवधि ध्यान का महत्व अब हमें सचमुच पता चल गया है और यह बात भी हमारी समझ में आ गई है कि हमारी आंतरिक शांति को भंग करने की क्षमता किसी चीज में नहीं है पिछले कुछ सप्ताहों में हमने अपने सामूहिक ध्यान एवं सत्संग सभाओं के दौरान हवाई हमलों की चेतावनियां तथा विलंब से फटने वाले बमों के धमाके सुने हैं परंतु फिर भी हमारे सदस्य एकत्रित होते हैं और इन सभाओं में उन्हें खूब आनंद आता है लंदन के सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्र के प्रमुख द्वारा लिखा गया यह वीरता भरा पत्र उन अनेकानेक पत्रों में से एक है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के उसमें उतरने से पहले के वर्षों में मुझे युद्ध जर्जर इंग्लैंड और यूरोप से आते रहते थे लंदन के द विस्डम ऑफ द ईस्ट सीरीज के प्रख्यात संपादक डॉक्टर एल क्रैनमर बिंग ने 1942 में मुझे लिखा था जब मैंने ईस्ट वेस्ट पत्रिका पढ़ी तब मुझे पता चला कि हम लोग एक दूसरे से कितने दूर प्रतीत होते थे जैसे दो भिन्न जगतों में निवास कर रहे हों। जिस प्रकार किसी घेरे गए नगर के लिए होली ग्रेल के आशीर्वादों और सुख सुविधाओं से लदा जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर रहा हो उसी प्रकार लॉस एंजलिस से सौंदर्य सामंजस्य शांति एवं स्थिरता मेरे पास आ पहुंचती है अपनी कल्पना में मैं आपका ताल वृक्ष हुआ सागर एवं पर्वतीय दृश्य तथा इस सब से बढ़कर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नर नारियों का साचर्य ऐसे देखता हूं जैसे मुझे यह सब स्वप्न में दिख रहा हो एकता के सूत्र में बंधा एक समाज जो विधेयत्मक कार्य में मग्न है और जो ध्यान चिंतन द्वारा नव प्राप्त करता है पहरे की मीनार पर प्रभात की प्रतीक्षा कर रहे एक साधारण सिपाही द्वारा लिखे गए इस पत्र में सभी सत्संगियों को मेरा प्रणाम कैलिफोर्निया के हॉलीवुड शहर में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सर्वधर्म मंदिर यानी चर्च ऑफ ऑल रिलीजन्स की स्थापना उन्नीस में की गई एक वर्ष बाद कैलिफोर्निया में ही सैन डियागो में तथा उन्नीस में फिर से कैलिफोर्निया में ही लॉन्ग बीच में एक एक मंदिर की स्थापना की गई उन्नीस में लॉस एंजलिस के पैसिफिक पेलिस अंचल में जिसे संसार के सबसे सुंदर भूखंडों में से एक कहा जा सकता है ऐसी फूलों की एक बाड़ी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को दान में प्राप्त हुई दस एकड़ की यह भूमि सब ओर से हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई एक प्राकृतिक रंग है इसमें एक प्राकृतिक सरोवर बना हुआ है जो पर्वतों के मुकुट में जड़े हुए नीलम रत्न के समान लगता है इस सरोवर के कारण ही इस स्थान का नाम लेक श्राइन पड़ा है इसकी भूमि पर एक और खड़े पुरानी शैली के पवन चक्की भवन में साधना मंदिर है इस भवन से नीचे स्थित बाग के पास लगी हुई विशाल पवन चक्की पानी का मंथर संगीत सुनाती रहती है चीन से लाई गई संगमरमर की दो मूर्तियां इस स्थान की शोभा बढ़ा रही है एक मूर्ति भगवान बुद्ध की है और दूसरी क्वान की यानी चीन में जगन का एक रूप एक जलप्रपात के ऊपर ईसा मसीह की आदमकत प्रतिमा खड़ी है रात को जब इस मूर्ति पर रोशनी की जाती है तो इसका पवित्र चेहरा लहराते वस्त्र आदि बड़े सुंदर लगते हैं लेक श्राइन में 1950 में महात्मा गांधी विश्व शांति स्मारक की स्थापना की गई इस वर्ष अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की तीसवीं वर्षगांठ भी थी भारत से प्राप्त महात्मा गांधी के अस्थियों को 1000 वर्ष पुरानी प्रस्तर मंजूषा में रखकर उस स्मारक में प्रतिष्ठा किया गया है उन्नीस में हॉलीवुड में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप इंडिया सेंटर की स्थापना हुई इस सेंटर के समर्पण उत्सव में कैलिफोर्निया के उपराज्यपाल श्री गुडविन जे नाई तथा भारत के वाणिज्य दूत श्री एम आहूजा भी मेरे साथ थे इस स्थान पर एक इंडिया हॉल भी है जिसमें 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था है एसआरएफ केंद्रों में नए नए आने वाले बहुत से लोग योग की अधिक जानकारी के इच्छुक होते हैं मुझसे प्रायः ही एक प्रश्न पूछा जाता है जैसा कि कुछ संगठनों का दावा है क्या यह सच है कि योग का अभ्यास छपे हुए साहित्य को पढ़कर नहीं किया जा सकता और इसे गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए इस अणु युग में योगदा सत्संग पाठों जैसी शिक्षा पद्धतियों के द्वारा योग की शिक्षा दी जानी चाहिए अन्यथा यह मुक्ति प्रदायक विज्ञान पुनः कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रह जाएगा यदि प्रत्येक शिष्य को ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सके तो निश्चय ही यह एक अमूल्य वरदान होगा परंतु इस संसार में पाखंडी ज्यादा हैं, संत कम तो फिर असंख्य जनसाधारण को घर में बैठे बैठे सच्चे योगियों द्वारा लिखित योग पाठों द्वारा नहीं तो और किस तरीके से योग की शिक्षा मिल सकती है या फिर इसका एकमात्र विकल्प यही है कि सामान्य मनुष्य की उपेक्षा कर उसे योग ज्ञान से वंचित ही रखा जाए परंतु इस नए युग के लिए ईश्वर की योजना ऐसी नहीं है बाबा जी ने सभी सच्चे क्रिया योगियों की लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर रक्षा करने का एवं उनका मार्गदर्शन करने का वचन दिया हुआ है केवल कुछ दर्जन नहीं बल्कि शांति एवं समृद्धि के उस विश्व को साकार करने के लिए लाखों क्रिया योगियों की आवश्यकता है जो परम के पुत्र पद को पुनः प्राप्त करने का उचित प्रयास करने वाले लोगों की प्रतीक्षा करता है आध्यात्मिक शहद उत्पन्न करने के लिए मधुमक्खियों के एक छत्ते के रूप में पश्चिम में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप संगठन की स्थापना करने का दायित्व मुझे श्री युक्तेश्वर जी एवं महावतार बाबा जी ने सौंपा था इस पवित्र दायित्व की पूर्ति कठिनाइयों से रहित नहीं थी परमहंस जी सच सच बताइए क्या यह सब सार्थक हुआ इन नपे तुले शब्दों में एक दिन सैन डियागो के एसआरएफ मंदिर के कार्यवाहक डॉक्टर लाइट कैनल ने मुझसे प्रश्न किया मेरे ख्याल से उनके पूछने का अर्थ था क्या आप अमेरिका में संतुष्ट हुए हैं उन सब झूठे प्रचारों का क्या जो योग के प्रसार को रोकने के लिए उत्सुक कुत्सित लोगों ने किए उन सब मोह भंगों का क्या मनोव्यथाओं का क्या उन केंद्र प्रमुखों का क्या जो केंद्रों को नहीं चला सके उन शिष्यों का क्या जिन्हें सिखाया नहीं जा सका मैंने उत्तर दिया धन्य है वह मनुष्य जिसकी ईश्वर परीक्षा लेता है मुझ पर यदा कदा भार डालना तो उसे याद रहा तब मेरे मन में उन सब का विचार आया जो निष्ठावान थे उस प्रेम और भक्ति और समझदारी का विचार आया जिसका प्रकाश अमेरिका के हृदय में व्याप्त है धीरे धीरे शब्दों पर जोर देते हुए मैंने आगे कहा परंतु मेरा उत्तर है हां हजार बार हाँ। हां रहना सार्थक हुआ है पूर्व और पश्चिम को एकमात्र स्थाई बंधन में आध्यात्मिक बंधन में बंध कर एक दूसरे के करीब आए देखने का मेरा जो स्वप्न था वह मेरी कल्पना से भी अधिक साकार हुआ है भारत के जिन महान गुरुओं ने पश्चिम में गहरी रुचि दिखाई है उन्हें आधुनिक परिस्थितियों की भली भांति जानकारी है वे जानते हैं कि जब तक सभी राष्ट्र पूर्व और पश्चिम के विभिन्न सदगुणों को आत्मसात नहीं करते तब तक विश्व की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता दोनों ही गोलार्धों को एक दूसरे के सर्वोत्तम गुणों की आवश्यकता है अपने विश्व भ्रमण में मुझे बहुत दुख दिखाई दिया पूर्व में दुख मुख्यतः भौतिक स्वरूप का है तो पश्चिम में मुख्यतः मानसिक और आध्यात्मिक स्वरूप का सभी राष्ट्र असंतुलित सामाजिक अवस्था के दुखप्रद परिणाम अनुभव कर रहे हैं भारत तथा अन्य अनेक पूर्वी देश अमेरिका जैसे पाश्चात्य देशों की भौतिक कार्य क्षमता एवं व्यवहारिकता को सीखकर लाभान्वित हो सकते हैं दूसरी ओर पाश्चात्य लोगों को जीवन के आध्यात्मिक आधार को अधिक अच्छी तरह समझना आवश्यक है और विशेषकर उन वैज्ञानिक प्रविधियों को जिन्हें भारत ने प्राचीन काल में ही मनुष्य के ईश्वर से संपर्क के लिए विकसित किया था एक पूर्ण विकसित सभ्यता का आदर्श केवल कल्पना नहीं है हजारों वर्षों तक भारत आध्यात्मिक ज्ञान एवं भौतिक समृद्धि का देश रहा है भारत के अत्यंत दीर्घ इतिहास में गत दो सौ वर्षों की गरीबी तो कर्मों की एक क्षणिक अवस्था मात्र है सारे संसार में हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता चर्चा का विषय थी प्रचुरता चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक रित के सृष्टि नियम अर्थात स्वाभाविक सदाचरण की सहज अभिव्यक्ति है ईश्वर में या विपुलता संपन्न प्रकृति माता में कृपणता का वास नहीं है हिंदू हिंदुशास्त्र बताते हैं कि मनुष्य इस विशिष्ट पृथ्वी की ओर इसीलिए आकृष्ट होता है कि एक के बाद एक जन्म में वह उन अनगिनत तरीकों को अधिकाधिक पूर्णता के साथ सीख सके जिनके द्वारा आत्मा भौतिक परिस्थितियों में अपने दिव्यत्व को व्यक्त कर सकती है और उन पर अपने प्रभुत्व को प्रकट कर सकती है पूर्व और पश्चिम अलग अलग तरीकों से इस महान सत्य को सीख रहे हैं और उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी उपलब्धियों का आदान प्रदान करना चाहिए इसमें कोई संदेह ही नहीं कि ईश्वर के पृथ्वीवासी संताने दरिद्रता रोग और आत्मा के अज्ञान से मुक्त विश्व सभ्यता को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करती हैं तो ईश्वर को इससे अत्यधिक प्रसन्नता होती है अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाना यानी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग का परिणाम ही अन्य सभी दुखों का मूल कारण है समाज के नाम जो बुराइयां मर दी जाती हैं उनके लिए वस्तुतय प्रत्येक मनुष्य को दोषी पाया जा सकता है राम राज्य पहले प्रत्येक हृदय में प्रकट होना चाहिए तब वह समाज में फैलेगा क्योंकि आंतरिक सुधार होने पर बाह्य सुधार अपने आप ही होते हैं जो मनुष्य अपने आप को सुधार लेगा वह हजारों को सुधार देगा काल की कसौटी पर खरे उतरे विश्व के सभी धर्मशास्त्रों का सार एक ही है और वे सभी मनुष्यों को अधिकाधिक ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं मेरे जीवन के सबसे सुखद समय में से एक वह समय था जो मैंने सेल्फ रियलाइजेशन पत्रिका के लिए बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के एक हिस्से पर अपनी व्याख्या को लिखवाने में बिताया मैंने ईसा से तीव्र प्रार्थना की कि वे उनके शब्दों का सच्चा अर्थ समझने में, में, में मेरी सहायता करें बड़े खेत का विषय है कि गत 20 शताब्दियों से उनके अधिकांश वचनों को गलत ही समझा गया है एक रात जब मैं मौन प्रार्थना में निमग्न था तब एनसीटस आश्रम में, में मेरा वह कमरा अचानक दूधिया नीले प्रकाश से भर गया ईसा मसी का तेजस्वी रूप मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हुआ वे 25 वर्ष के युवक से लग रहे थे उनकी दाढ़ी मूछे बिरल सी लग रही थी बीच से विभक्त किए गए उनके लंबे काले केशों के चारों ओर चिलमिलाती स्वर्ण माभा थी उनकी आंखें शुरू से अंत तक निराली ही लग रही थीं। मैं उनमें झांकता रहा और वे सदा बदलती ही रहीं। उनके भाव में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के साथ ही व्यक्त किए गए ज्ञान को मैं अपने अंतर में अंतर ज्ञान से समझ रहा था उनकी तेजस्वी दृष्टि में मैंने उस शक्ति को अनुभव किया जो अनंत ब्रह्मांडों को धारण करती है एक पवित्र पात्र यानी होली ग्रेल उनके मुख के पास प्रकट हुआ वहां से नीचे आकर मेरे होठों से लगा फिर ईसा के पास लौट गया इसके बाद उन्होंने अत्यंत सुंदर शब्द कहे इन शब्दों का स्वरूप इतना वैयक्तिक है कि मैं उन्हें अपने हृदय में ही रखता हूं 1950 और इक्यावन में मैंने अपना बहुत सा समय कैलिफोर्निया में मुहावे रेगिस्तान के पास ही एक शांत स्थान में बिताया वहां मैंने भगवदगीता का अनुवाद किया और उस पर विस्तृत व्याख्या लिखी जिसमें योग के विभिन्न मार्गो का वर्णन है दो बार एक ही योग प्रविधि का विशेष रूप से उल्लेख कर यहां यह बताना जरूरी है कि भगवत गीता में इसी एकमात्र योग प्रविधि का उल्लेख है और इसी प्रविधि को बाबा जी ने क्रिया योग का सीधा सरल नाम दिया है भारत के सबसे श्रेष्ठ शास्त्र ने मनुष्यों को प्रयोग करने के लिए व्यवहारिक शिक्षा भी दी और नैतिक शिक्षा भी हमारे स्वप्न जगत के महासागर में श्वास माया का विशिष्ट झंझावात है जो पृथक पृथक लहरों का समस्त लोगों और सभी भौतिक वस्तुओं के रूपों का बोध उत्पन्न करता है भगवान श्रीकृष्ण जानते थे कि मनुष्य को पृथक अस्तित्व के दुखदायी स्वप्न से जागृत करने के लिए केवल दार्शनिक और नैतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है इसलिए उन्होंने इस पवित्र विज्ञान की ओर संकेत किया जिसके द्वारा मनुष्य अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर इसे जब चाहे अपनी इच्छानुसार विशुद्ध शक्ति में बदल सकता है आज के अणु युग में आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए इस योग क्रिया के सिद्धांत को समझना मुश्किल नहीं है यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रत्येक स्थूल पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है हिंदू शास्त्र योग विज्ञान को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि सर्वसाधारण मनुष्य भी इसे प्रयुक्त कर सकता है यह सच है कि, कि किसी योग प्रविधि को प्रयुक्त किए बिना भी जदा श्वास के रहस्य को सुलझा लिया गया है जैसा भगवान के प्रति अत्यंत उत्कट भक्ति रखने वाले अहिंदू संतों ने किया ऐसे ईसाई मुसलमान तथा अन्य संतों को सचमुच ही सविकल्प समाधि के निश्चल निश्वास अवस्था में देखा गया था जिसके बिना कोई मनुष्य कभी ईश्वरानुभूति के प्रथम चरण में प्रवेश नहीं कर सकता तथापि जब कोई संत निर्विकल्प या सर्वोच्च समाधि में पहुंच जाता है तब वह अखंड रूप से ईश्वर में प्रतिष्ठित हो जाता है फिर भले ही वह श्वासहीन अवस्था में रहे या श्वास प्रश्वास की अवस्था में निश्चल रहे या सक्रिय सत्रहवीं शताब्दी के ईसाई संत ब्रदर लॉरेंस ने कहा है कि उन्हें ईश्वरानुभूति की प्रथम झांकी एक वृक्ष के दर्शन से प्राप्त हुई प्रायः सभी लोगों ने वृक्ष देखा है परंतु दुर्दैव बहुत ही कम लोग उससे वृक्ष के स्रष्टा को देख पाए हैं अधिकांश लोग भक्ति की उन दुर्धर शक्तियों को किसी भी प्रकार नहीं जगा सकते जो सभी धर्मों में पाए जाने वाले कुछ एकांति साधुओं में सहज ही रहती हैं, चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि साधारण मनुष्य के लिए ईष्ट संपर्क की कोई संभावना ही नहीं है अपने आत्म स्वरूप की स्मृति को पुनः जगाने के लिए उसे केवल इतना ही करने की आवश्यकता है कि वह क्रिया योग अभ्यास करे यम नियम का पालन करे और उसमें सच्चे अंतकरण से यह कहने की क्षमता हो प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूं इस प्रकार योग की सार्वभौमिकता इसमें है कि भक्ति की उत्कटता की अपेक्षा जो साधारण मनुष्य की भावनात्मक क्षमता से बाहर है यह ईश्वर को दैनिक अभ्यास के योग्य वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से प्राप्त करने का मार्ग है भारत के कुछ महान जैन गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है क्योंकि वे वह रास्ता दिखाते हैं जिससे होकर किनकर्तव्य विमूड़ मानव जाति संसार सागर को पार कर जाए संसार शब्दशा प्रवाह के साथ बहना मनुष्य को सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है इसलिए जो भी संसार का मित्र बनेगा वह ईश्वर का शत्रु है ईश्वर का मित्र बनने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों की बुराइयों पर विजय पानी होगी क्योंकि ये बुराइयां ही उसे माया के मोहजाल में कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण कर देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं कर्म के वज्र नियम का ज्ञान सच्चे साधक को उसकी पकड़ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है माया से अंधे बने मन की इच्छा वासनाओं के कारण ही मनुष्य कर्मों का दास बनकर रह जाता है इसीलिए योगी मन संयम अर्थात चित्त वृत्ति निरोध पर ध्यान देता है जब कर्म जनित अज्ञान के विभिन्न पर्दे हट जाते हैं तब मनुष्य स्वयं को अपने सच्चे रूप में देखता है जीवन और मृत्यु का रहस्य जिसे सुलझाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए मनुष्य पृथ्वी पर आता है श्वास के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है श्वास रहितता ही मृत्यु रहितता है इस सत्य को पहचानकर भारत के प्राचीन ऋषियों ने श्वास के इस एकमात्र सूत्र को ही पकड़ लिया और श्वास रहित अवस्था में जाने के एक सुनिश्चित और तर्कसंगत विज्ञान को विकसित कर लिया संसार को देने के लिए भारत के पास यदि और कुछ नहीं भी होता तो भी क्रिया योग अकेला ही शाही उपहार माना जाने के लिए पर्याप्त होता बाइबल में अनेक परिच्छेद ऐसे हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि हिब्रू गुरुओं को यह ज्ञान था कि ईश्वर ने श्वास को शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी का काम करने के लिए ही बनाया था जेनेसिस में कहा गया है प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य की सृष्टि की और उसकी नासिका में प्राण फूक दिया और इस तरह मनुष्य जीवंत प्राणी बन गया मानव देह रासायनिक और धात्विक तत्वों से बनी है जो पृथ्वी की मिट्टी में भी पाए जाते हैं यदि श्वास के माध्यम से आत्मा अज्ञानी मनुष्य के शरीर में प्राण प्रवाह संचारित नहीं करती तो मानव देह कोई कार्य नहीं कर पाती न ही उसमें कोई शक्ति या गति होती मानव शरीर में जो पंच प्राण कार्य कर रहे हैं वे सर्वव्यापी आत्मा के ओम स्पंदन की अभिव्यक्तियां हैं आत्मा का जो प्रतिबिंब शरीर की कोशिकाओं में जीवन का आभास उत्पन्न कर रहा है वही देह के प्रति मनुष्य की आसक्ति का एकमात्र कारण है स्पष्ट है कि केवल मिट्टी के गोले को वह इतना महत्व तो कभी नहीं देता मनुष्य व्यर्थ ही अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगता है क्योंकि आत्मा के प्राण प्रवाह इतनी तीव्र शक्ति के साथ श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं कि मनुष्य परिणाम को ही कारण समझ लेने की भूल कर बैठता है और शरीर स्वयं प्राणवान है यह मानकर उसी की पूजा करने लगता है मनुष्य को अपनी चैतन्य अवस्था में शरीर एवं श्वास का भान रहता है निद्रा निद्रावस्था में सक्रिय होने वाली अवचेतन अवस्था में शरीर एवं श्वास से उसके मन का संबंध निद्रा काल के लिए टूट जाता है अति चेतन अवस्था में वह इस भ्रम से मुक्त हो जाता है कि उसका अस्तित्व शरीर और श्वास पर निर्भर है ईश्वर श्वास के बिना ही रहता है उसकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बनी आत्मा को श्वास रहित अवस्था में ही प्रथम बार अपने स्वरूप का ज्ञान होता है जब आत्मा के विकास को गति देने वाले कर्मों के कारण शरीर और आत्मा के बीच की श्वास की कड़ी टूट जाती है तब अकस्मा अवस्था परिवर्तन हो जाता है जिसे मृत्यु कहते हैं और शरीर कोशिकाएं अपनी प्राकृतिक शक्तिहीनता की अवस्था में वापस चली जाती है परंतु क्रिया योगी की श्वास कड़ी कर्म संयोग के क्र हस्तक्षेप से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा उसकी इच्छा से टूटती है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा योगी को पहले से ही अपनी अशरीरी मूल अवस्था का ज्ञान रहता है और उसे मृत्यु के इस कुछ ज्यादा ही नुकीले संकेत की आवश्यकता नहीं रहती कि मनुष्य के लिए स्थूल शरीर पर भरोसा करना अच्छा नहीं होता जन्म पर जन्म प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्ण देवत्व की ओर अपनी ही गति से चाहे वह कितना ही अस्थिर या दिशाहीन क्यों ना हो प्रगति करता जाता है प्रगति के इस मार्ग में मृत्यु कोई बाधा नहीं बनती बल्कि वह तो मनुष्य को अपना मैल धोकर निर्मल बनने के लिए सूक्ष्म जगत का अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है अपने मन को अशांत मत होने दो मेरे पिता के घर में अनेक हवेलियां हैं यह तो हो नहीं सकता कि इस विश्व की रचना करने में भगवान ने अपनी सारी प्रतिभा खत्म कर दी और अब परलोक में हमारा कौतूहल जगाने के लिए उसके पास बीणा झंकार के अलावा कुछ नहीं बचा है मृत्यु अस्तित्व को मिटाती नहीं ना ही वह जीवन से अंतिम छुटकारा दिलाती है और ना ही वह अमृत का द्वार है भूलोक में आनंद प्राप्त करने के लिए जो अपनी आत्मा से भागता रहा हो वह सूक्ष्म जगत के स्वर्गीय सौंदर्य के बीच आत्मा को कभी प्राप्त नहीं करेगा वहां वह केवल सूक्ष्मतर अनुभूतियों को और सुंदरता एवं अच्छाई जो कि एक ही है के प्रति अधिक भावुक प्रतिक्रियाओं को जमा करता जाता है संघर्षव्रत मनुष्य को इस स्थूल जगत केनविल पर ही प्रहार पर प्रहार करके अपने आध्यात्मिक स्वरूप के अनश्वर स्वर्ण को प्राप्त करना होगा इस कष्ट से अर्जित स्वर्ण को हाथ में लेकर जो लालची मृत्यु के लिए एकमात्र स्वीकार्य भेंट है मनुष्य जन्म मृत्यु के फेरे से अंतिम मुक्ति पा लेता है अनेक वर्षो तक मैंने एनसीनेटस तथा लॉस एंजलिस में पतंजलि के योग सूत्र और हिंदू दर्शन के अन्य गहन ग्रंथों पर शिक्षा वर्ग चलाए एक दिन एक शिक्षा वर्ग में एक विद्यार्थी ने पूछा ईश्वर ने आत्मा और शरीर को एक साथ जोड़ा ही क्यों सृष्टि के इस विकासशील नाटक को शुरू करने में उसका क्या उद्देश्य था अन्य असंख्य लोगों ने ऐसे प्रश्न उठाए हैं और दार्शनिकों ने उनके उत्तर देने के असफल प्रयत्न किए हैं कुछ रहस्यों को अनंत काल में ही खोजने के लिए छोड़ दो श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराते हुए कहा करते थे मनुष्य की सीमित तर्कशक्ति जन्मे पूर्ण ब्रह्म के अकल्पनीय उद्देश्यों को कैसे समझ सकती है गोचर जगत के कार्य कारण विधान से बंधी मनुष्य की बुद्धि अनादि अजन्मा ब्रह्म के रहस्यों के सामने किंकर्तव्य विमूर हो जाती है परंतु मनुष्य की बुद्धि सृष्टि के रहस्यों को नहीं भी समझ सकी तो भी अंत में भक्त की खातिर भगवान स्वयं उसके सामने प्रत्येक रहस्य खोल देंगे जो सचमुच ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्कंठित हो वह ईश्वरीय योजना के प्रारंभिक तथ्यों के ज्ञान को ही अच्छी तरह से आत्मसात करने के द्वारा अपनी खोज आरंभ करने से संतुष्ट होता है आरंभ में ही सीधे जीवन के आइंस्टाइन सिद्धांत के गणतीय ग्राफ की मांग नहीं करता किसी भी काल में कभी किसी मनुष्य ने ईश्वर को नहीं देखा है काल माया का उत्पन्न किया हुआ भ्रम है और इसके अधीन जीने वाला कोई भी मर्त्य मानव कभी अनंत परम तत्व को नहीं जान सकता परमात्मा के अस्तित्व की घोषणा आकार धारण किया है या उसे प्रकट किया है केवल उससे उत्पन्न हुए पुत्र ने की है जो परम पिता के हृदय में वास करता है प्रतिबिंबित क्राइस चैतन्य सृष्टि में व्याप्त कूटस्थ चैतन्य या बाहर की ओर प्रक्षेपित प्रज्ञा जो ओम स्पंदन के माध्यम से सकल गोचर जगत का संचालन करती है वह एकता की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए अश्रिष्ट परम ब्रह्म की गहराइयों से हृदय से बाहर निकली है ईसा मसीह ने इसे स्पष्ट किया है सच है सच है मैं तुमसे कह रहा हूं पुत्र स्वयं होकर कुछ नहीं कर सकता केवल पिता को जो करते देखता है वही वह स्वयं भी करता है क्योंकि पिता जो कुछ कर सकते हैं वह सब पुत्र भी कर सकता है गोचर जगत में व्याप्त परम ब्रह्म की त्रिगुणात्मक प्रकृति का हिंदू शास्त्रों ने सृष्टि स्थिति और लय के प्रतीक ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में वर्णन किया है इन तीनों के त्रिवित कार्य समस्त स्पंदनात्मक सृष्टि में निरंतर चलते रहते हैं पूर्ण ब्रह्म या निर्गुण मनुष्य की कल्पना शक्ति से परे है अतः धार्मिक प्रवृत्ति के हिंदू इस त्रिमूर्ति के पवित्र रूपों में उसकी पूजा करते हैं परंतु सृष्टि में व्याप्त सृष्टि स्थिति लय स्वरूप ही ईश्वर का परमोच्च स्वरूप नहीं है यहां तक कि उसका यह सारभूत स्वरूप भी नहीं है क्योंकि सृष्टि केवल उसकी लीला है एक खेल है त्रिमूर्ति के सारे रहस्यों को जान लेने के बाद भी ईश्वर के अंतर्भूत मूल स्वरूप को नहीं जाना जा सकता क्योंकि नियमाधिष्ठित आणमिक रिसाव में प्रकट होने वाली उसकी बाह्य प्रकृति उसे दर्शाए बिना केवल उसे अभिव्यक्त करती है भगवान का अंतिम स्वरूप केवल तभी पता चलता है जब पुत्र ऊपर उठकर पिता के पास पहुंचता है मुक्त हुआ मनुष्य स्पंदनात्मक सृष्टि के पार जाकर निस्पंद परम ब्रम में प्रवेश करता है चरम रहस्यों को प्रकट करने का अनुरोध किया जाने पर सभी अवतारों और सदगुरुओं ने मौन साध लिया जब पायलट ने पूछा सत्य क्या है तब ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया पायलट जैसे बुद्धिवादियों के आडंबरपूर्ण प्रश्न कदाचित ही सच्ची जिज्ञासावृत्ति से निकलते हैं ऐसे लोग खोखले दम्भ के साथ बोलते हैं और आध्यात्मिक मूल्यों में दृढ़ता के अभाव को ही उदार मत का लक्षण मानते हैं इसी उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ था और इसी कारण से मैं इस जगत में आया हूं कि मैं इसका साक्षी बनूं। जो कोई सत्य का है वह मेरी आवाज सुनता है इन चंद शब्दों में ईसा मसीह ने बहुत कुछ कह दिया है ईश्वर का पुत्र अपने जीवन को सत्य का साक्षी बनाता है वह सत्य को धारण करता है यदि वह सत्य की व्याख्या भी करता है तो यह उसका अतिरिक्त अनुग्रह है सत्य कोई सिद्धांत नहीं है ना ही वह दर्शन शास्त्र का कोई तत्व ज्ञान है और न ही वह बौद्धिक अंतरदृष्टि वह तो प्रत्यक्ष वास्तविकता के साथ तदनुरूपता है मनुष्य के लिए आत्मा के रूप में अपने सच्चे स्वरूप का अटल ज्ञान ही सत्य है अपने जीवन की प्रत्येक कृति और प्रत्येक शब्द से ईसा मसीह ने यह सिद्ध कर दिया कि उन्हें अपने अस्तित्व के सत्य का ईश्वर से अपनी उत्पत्ति का पूर्ण ज्ञान था सर्वव्यापी क्राइस्ट चैतन्य अर्थात कुटस्थ चैतन्य के साथ पूर्ण एक रूप होने के कारण ही वे दृढ़ विश्वास के साथ कह सके जो कोई सत्य का है वह मेरी आवाज सुनता है भगवान बुद्ध ने भी परम सत्य पर प्रकाश डालना अस्वीकार कर दिया था शुष्क भाव के साथ उन्होंने इतना ही कहा कि मनुष्य को जो अत्यल्प समय पृथ्वी पर मिला है उसे अपने नैतिक स्वरूप की उन्नति करने में लगाने में ही जीवन की सार्थकता है चीनी संत लाउदू ठीक कहते थे जो जानता है वह कहता नहीं जो कहता है वह जानता नहीं ईश्वर का चरम रहस्य तर्क का विषय नहीं है ईश्वर की गूढ़ लिपि को पढ़ना एक ऐसी कला है जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को नहीं पढ़ा सकता इस मामले में ईश्वर स्वयं ही एकमात्र गुरु होते हैं स्थिर हो जाओ और जानो कि मैं ईश्वर हूं भगवान अपनी सर्व व्यापिता को चिल्ला चिल्लाकर नहीं जताते उनकी वाणी को अंतःकरण की गहन शांति में ही सुना जा सकता है सारी सृष्टि में सृजनात्मक ओम स्पंदन के रूप में गूंजने वाला ब्रह्मनाद उसके साथ एक रूप होने वाले भक्त के हृदय में सुस्पष्ट वाणी के रूप में परिणत हो जाता है सृष्टि के पीछे ईश्वर का क्या उद्देश्य है इसका स्पष्टीकरण इस मनुष्य के बुद्धि जहां तक समझ सकती है वहां तक वेदों में दिया गया है ऋषियों ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य की सृष्टि ईश्वर ने आत्मा के रूप में की है जो अपने परम स्वरूप में लौट जाने से पहले अनंत परम तत्व के किसी विशिष्ट गुण को विलक्षण रूप से अवश्य प्रकट करेगी इस प्रकार किसी न किसी ईश्वरीय वैशिष्ट से युक्त होने से सभी मनुष्य ईश्वर को समान रूप से प्रिय हैं राष्ट्रों के अग्रज भारत द्वारा जमा किया गया ज्ञान सारी मानव जाति की विरासत है सभी सत्यों की भांति वैदिक सत्य भी ईश्वर की संपत्ति है केवल भारतवर्ष की नहीं वेदों के दिव्य गंभीर ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ ऋषिगण मानव जाति के ही सदस्य थे जो समग्र मानवता की सेवा के लिए किसी अन्य लोक में नहीं बल्कि इसी पृथ्वी पर पैदा हुए थे सत्य के राज्य में जाति या राष्ट्र का भेदभाव निरर्थक है वहां तो केवल सत्य को ग्रहण करने की आध्यात्मिक योग्यता ही देखी जाती है ईश्वर प्रेम है इसलिए सृष्टि की उसकी योजना प्रेम पर ही आधारित हो सकती है पांडित्यपूर्ण स्पष्टीकरणों की अपेक्षा क्या यह सीधा सरल विचार मनुष्य के हृदय को सांत्वना प्रदान नहीं करता सत्य के मर्म तक पहुंचने वाले प्रत्येक संत ने यही कहा है कि ईश्वर ने सृष्टि की पूरी योजना बनाई है और वह योजना अत्यंत सुंदर है और आनंद से भरपूर है ईश्वर ने पैगंबर इजाइया को अपना उद्देश्य इन शब्दों में बताया था उसी प्रकार मेरा शब्द अर्थात सृजनकारी ओम भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है वह बिना कुछ किए ही मेरे पास वापस नहीं आएगा बल्कि वह मेरी इच्छा पूर्ण करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह पूरा करेगा क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे तुम्हारे आगे पर्वत और पहाड़ गाएंगे होकर आनंद मग्न और मैदान के सब वृक्ष ताल पकड़कर बजाएंगे तालियां पचपन ग्यारह बारह बाइबल तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे चारों ओर से दबाव में जी रहे बीसवीं सदी के लोग इस अद्भुत वचन को आशा आकांक्षा के साथ सुन रहे हैं ईश्वर का जो भी वक्त अपनी दिव्य विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है उसके लिए इस वचन में निहित पूर्ण सत्य को अनुभव करना सहज संभव है पूर्व और पश्चिम में क्रिया योग का उदात्त कार्य अभी तो केवल शुरू ही हुआ है ईश्वर करे कि सब लोगों को यह ज्ञात हो जाए कि सारे मानवीय दुखों को मिटा देने के लिए आत्मज्ञान की निश्चित वैज्ञानिक प्रविधि अस्तित्व में है पृथ्वी पर तेजस्वी रत्नों की भांति चतुर्दिक बिखरे क्रिया योगियों को प्रेम की तरंगे भेजते हुए मैं कृतज्ञ भाव से प्राय सोचता हूं भगवान आपने इस सन्यासी को इतना बड़ा परिवार दिया है